प्रश्नोत्तर दीपमाला साधना जिज्ञासा आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए ईश्वर कृपा गुरु कृपा अधिक महत्वपूर्ण है अथवा अपना प्रयास समाधान हम अपने जीवन की एक घटना सुना देते हैं उसी से इस प्रश्न का समाधान हो जाएगा अपने ब्रह्मचारी जीवन में जब मैं किसी क्षेत्र में भ्रमण करता तो उस क्षेत्र के संतों के दर्शन जरूर करता था एक संत 40 वर्ष से गंगा किनारे रहते थे मुझे उनके विषय में जानकारी मिली तो मैं उनके दर्शन करने के लिए उत्सुक हुआ उनके बारे में पास के गांव वालों ने बताया कि वे बहुत क्रोधी हैं किसी से बात भी नहीं करते और न किसी को भोजन देते हैं इसलिए वहां जाना ठीक नहीं है परंतु मेरे मन में उनसे मिलने की बड़ी तीब्र उत्क हो गई इसलिए सुबह सुबह किसी को बताए बिना पाँच किलोमीटर चलकर उनकी कुटिया पर पहुंचा और बाहर एक लकड़ी पर बैठ गया लगभग एक घंटे बाद उन्होंने कुटी का दरवाज़ा खोला और पूछा कैसे आए मैंने प्रणाम करके कहा दर्शन के लिए आया हूं। उन्होंने फिर दरवाज़ा बंद कर लिया पर मैं धैर्यपूर्वक बैठा रहा डेढ़ घंटे बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बुला लिया ऐसा लगता है कि इतने समय में उन्होंने भिक्षा तैयार की होगी हम दोनों साथ में भिक्षा पाई इसके बाद हम लोग धूनी पर बैठ गए मेरे मन में साधना के विषय में जितने संशय या समस्याएं थी उन सब के विषय में मैंने उनसे पूछा उन्होंने अपने 40-50 वर्ष के अनुभव के अनुसार मेरे सभी संशयों का समाधान किया और समस्याओं से निपटने के उपाय बताए दो घंटे सत्संग में बीतने पर मेरे मन में आ गया कि लोगों ने मुझे व्यर्थ ही डरा दिया था इतने कोमल हृदय महात्मा तो मैंने आज तक नहीं देखे मेरे मन में इतना आया ही था कि वे बोल पड़े ब्रह्मचारी जी हो गया ना अब मेरे मुख से निकल गया कि आप संतों की कृपा होवे तो हो मेरे मुख से इतना निकलना था कि वे तो एकदम आग बबूला हो गए वे इतने क्रोधित हुए कि मैंने तो सोचा अब ये मारे बिना छोड़ेंगे नहीं बड़े आक्रोश से बोले बिनु हर कृपा मिले ही संता बिना भगवान की कृपा के तुम यहाँ आ नहीं सकते थे तेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है या नहीं मैंने कहा महाराज हो गई वे फिर बोले मैं तुम्हें अंदर क्यों बुलाता क्या संबंध है हमारा पर जब मुझे लगा कि भगवान ने इसे यहाँ भेजा है तब तुम्हें अंदर बुलाया तुमने जो कुछ पूछा हमने बिना आना कानी किए अपने पचास वर्ष के अनुभव से तुम्हें सब बताया बोलो हमारी कृपा हुई या नहीं मैंने हाथ जोड़ डरते हुए कहा हाँ महाराज आपके कृपा हो गई तब उन्होंने कहा देखो तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई संत की कृपा भी हो गई पर तुमने यदि अपने ऊपर कृपा नहीं की तो तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा अरे मैंने तो बता दिया पर उसे मानना किसे पड़ेगा मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और चला आया पर आज भी कभी कभी उनकी वही मूर्ति हमारी आँखों के सामने खड़ी हो जाती है संतों की दाँत में भी कृपा हो ही होती है कहने का तात्पर्य यही है कि ईश्वर कृपा और गुरु कृपा का महत्व अपनी जगह होने पर भी साधक का अपना प्रयास ही प्रधान है जिज्ञासा मैं प्रतिदिन दस हज़ार इष्ट मंत्र जप करता हूँ परंतु मेरे मन एवं शरीर की अजीब ही स्थिति है मुझे कभी घबराहट होती है तो कभी मैं रोता हूँ कभी कभी वासना प्रबल हो जाती है ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए समाधान आपको अपने जप में ही केंद्रित होना चाहिए इन बातों की चिंता नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी जितना उनको महत्व देंगे उतनी वे बढ़ेंगे इनकी उपेक्षा करके जितना अधिक जप में केंद्रित होंगे उतनी जल्दी वे शांत हो जाएंगी। आपको समझना चाहिए कि ये हमारे जप में विघ्न है इन्हें दूर करने का उपाय यही है जप में तन्मय होना और इनकी उपेक्षा कर देना जब आप पूर्ण प्रयास से ऐसा करेंगे तब भगवान भी विघ्न दूर कर देंगे